संवेदना के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रसिद्ध है रेखा राजवंशी की कविता बचपन के दिन याद आते हैं बचपन के दिन तड़पाते हैं बचपन के दिन वो दिन दादा के गांव के वो दिन पीपल की छाओ के शैतानी के साजिश के दिन गर्मी के दिन बारिश, बारिश के दिन परियों के, के भूतों के किस्से चोरी के आमों के हिस्से वो दिन नुक्कड़ के नाई के वो दिन कल्लू हलवाई के याद आते हैं बचपन के दिन तड़पाते हैं। बचपन के दिन वो दिन चूरन, चूरन के, के इमली के, के, के वो दिन फूलों के तितली के, के वो, दिन, वो दिन सावन के झूलों के, के वो दिन अनजानी भूलों के चांद के दिन तारों के दिन खेलों के गुब्बारों के दिन वो दिन अलमस्त नजारों के वो दिन तीजों त्योहारों के याद आते हैं। बचपन के दिन तड़पाते हैं बचपन के दिन है याद दशहरे के मेले वो चाट पकौड़ी के ठेले वो रावण का पुतला जलना वो राम का सीता से मिलना जगमग वो दिन दिवाली के आतिशबाजी मतवाली के वो दिन जो खेल बताशों के वो दिन जो खेल तमाशों के याद आते हैं बचपन के दिन तड़पाते हैं बचपन के दिन। वो दिन वो गुजिया के कांजी के वो दिन टेसू के झांझी के वो दिन कट्टी के साझी के वो दिन ताशों की बाजी के वो दिन होली के रंगों के वो आपस के, के हुदंगों के, के वो दिन, दिन मीठी ठंडाई के, के नमकीन के, के और मिठाई के, के, के याद आते, आते हैं बचपन के दिन तड़पाते हैं बचपन के दिन वो दिन अम्मा के खाने के बाबू के लाड़ लड़ाने के वो दिन गुड्डे के गुड़िया के वो दिन सपनों की दुनिया के याद आते हैं बचपन के दिन तड़ हैं बचपन के दिन तड़ हैं बचपन के दिन तड़पाते हैं बचपन के दिन अभी आप सुन रहे थे रेखा राजवंशी की कविता बचपन के दिन वाचक स्वर भारती परिमल